स्वामी शिवानंद स्मृति संग्रह श्री गुरुदेव की स्मृति एक सन्यासी। उन्नीस सौ सत्ताईस ईस्वी में मैं महाराज के श्री चरणों में आश्रय प्राप्त हुआ और बेलोर बेलूर मठ में सम्मिलित हो गया इसके पाँच छः वर्ष पहले एक ग्रुप फोटो में मैंने पहले पहल श्री श्री ठाकुर के संतानों का दर्शन किया था उस समय ठाकुर के अनेक पार्षद संतान जीवित रहने पर भी श्री श्री महापुरुष महाराज मुझे अच्छे लगे और उस समय मैंने अपने मन में निश्चय किया कर लिया कि यदि सौभाग्य हो तो इन्हीं को मैं गुरुपद में करूंगा। बचपन से ही साधु होने का संकल्प मेरे मन में जमा था किंतु अपनी माता के जीवित रहने से वह संभव नहीं हुआ घर में अपने मन से ही मैं साधन भजन करता था उन्नीस सौ में माता के दिवंगत होने पर मैं छः महीने तक व्रत लेकर दूध फल खा कर रहा था मेरा संकल्प था कि स्त्री ते मामली भोजन करके मौन व्रत धारण करके बारह वर्ष बिता दूंगा किंतु अपने ख्याल के साधन भजन में तृप्ति न पाकर छः मास के भीतर ही महापुरुष महाराज के श्री चरणों में उपस्थित होने के लिए मैंने पत्र भेजा किंतु पत्रोत्तर की प्रतीक्षा न करके मैं बैलूर मठ चला ही गया घर छोड़कर आते समय मैंने पित, पिताजी को गृह त्याग का संकल्प जताया उन्होंने भी मुझे आज्ञा दे दी गृह त्याग के पहले पिता को प्रणाम करके उनकी चरण धूलि और आशीर्वाद लेकर तथा पिता का आज्ञा पत्र साथ लेकर मैं मठ चला आया मठ में पहुंचकर श्री श्री ठाकुर की मूर्ति को प्रणाम करके महापुरुष महाराज के कमरे की ओर जाते ही उनके सेवक शंकर महाराज ने मुझे उनके पास ले जाकर मेरा परिचय दिया मैंने भी अपने हृदय के आवेग से उनके श्री चरणों में परिणत होकर दीक्षा की प्रार्थना जताई उन्होंने कहा बेटा सुना है तुम बात नहीं करते और दूध फल खाकर रहते हो यदि बात न करो तो तुम्हारे मन का भाव मैं कैसे समझूँगा बात करो मैंने कहा मैं अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता इसी कारण आपके पास आया हूँ अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा मेरी बात सुनकर वे प्रसन्न हुए और बोले वाह बहुत अच्छा देखो तो अब तुम्हारे मन का भाव अच्छी तरह समझ में आ गया अच्छा बेटा तुम जो दूध फल खाकर रहते हो हम लोग साधु हैं तुम्हारे लिए वह कहाँ से जुटाएंगे हमारे यहाँ रहना हो तो ठाकुर के द्वार पर जो को जुटे वही खाकर रहना होगा मैं उसी में राजी हो गया उन्होंने सेवक से कहा मुझे इस कुछ ठाकुर का प्रसाद खाने के लिए दो दूसरे दिन प्रातःकाल मैंने उनके पास जाकर दीक्षा की प्रार्थना जताई उन्होंने कहा अच्छा बेटा कल सुबह होगी कल तक दूसरे दिन मुझे श्री श्री ठाकुर के चरणों में सौंप दिया मेरा मनुष्य जन्म सफल प्रतीत हुआ हृदय एक अभिव्यक्त आनंद से भर गया महामंत्र प्राप्त होकर मैं अपने जीवन की श्रेष्ठ संबत का अधिकारी हुआ दीक्षा के समय उनकी जो मूर्ति मैंने देखी है जो भाव तन्मयता प्रत्यक्ष की है वह जीवन में भूलने की नहीं दीक्षा के बाद एक दिन महाराज ने मुझसे पूछा तुमने कहाँ तक पढ़ा है मैं मैट्रिक तक महापुरुष महाराज अच्छा अब तो तुम्हारी दीक्षा हो गई अब घर जाकर ठाकुर का नाम जपो और पढ़ो पढ़ाई लिखाई करो तुम अभी बच्चे हो वैस और कुछ बढ़ जाने पर साधु होना मैं महाराज मैं फिर घर लौटकर नहीं जाऊंगा पिताजी की आज्ञा लेकर आया हूं महापुरुष महाराज ऐसा कैसे हो सकता है इस छोटे लड़के को क्या पिता साधु होने की आज्ञा दे सकते हैं मैंने कहा महाराज मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूं इतना कहकर पिता का आज्ञा पत्र मैंने उनके हाथ में दिखा दिया वे प्रसन्न होकर बोले अरे बेटा तुम तो बड़े होशियार लड़के हो अच्छा मठ में ही रह जाओ साधु जीवन व्यतीत करने का अत्यंत आग्रह देकर पिताजी ने मुझे आज्ञा पत्र लिख दिया था उस समय से दो तीन वर्ष तक मैं मठ में ही रहा नृत्य प्रति सायं प्रातः मैं महापुरुष जी को प्रणाम करने जाता था और बहुत समय तक उन्हीं के पास रहता था अनेक साधु भी प्रातः काल उन्हें प्रणाम करने आते थे मैं प्रणाम करके एक ओर खड़ा रहता उनका दर्शन करता और उनके श्रीमुख से ठाकुर की बातें सुनता था उनका दर्शन करना और उनके श्री मुख की बात सुनना मुझे अच्छा लगता था अंत में सब के बाद मैं फिर प्रणाम करता था इस प्रकार से बहुत दिनों तक चला एक दिन महापुरुष महाराज ने अपने सेवक से हंसते हुए कहा देखो यह लड़का इतनी देर तक यहाँ क्यों रहता है जानते हो यह लड़का एक मिठाई चाहता है इसे एक मिठाई दो उसके बाद से शंकर महाराज रोज मुझे एक मिठाई देते थे और तब मैं विदा लेकर चला जाता था श्री गुरु की कृपा से तथा मेरे ऊपर उनके अकृत्रिम स्नेह के दान रूप से मैं वह मिठाई ले लेता था मिठाई खाते हुए उनकी दया की बात सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे मैं उन दिनों लपेट कर कपड़ा पहनता था कुर्ता नहीं पहनता था इसीलिए वे मुझे प्यार से बाबा जी कहते थे मेरे प्रति परिहास करते और कहते थे इसे तिलक चंदन लगा कर ला सकते हो यह ठीक वैष्णो बाबा जी की तरह दिखाई पड़ता है प्रतिदिन संध्या समय महापुरुष जब स्वामी जी के कमरे के पास ऊपर के बरामदे में की ओर मुकर के बैठते थे तब मैं दिन भर के काम से छुट्टी पाकर उनके पास आ बैठता था उस समय प्रायः अन्य कोई वहाँ नहीं आता था वे भाव गंभीर स्थिति में चुपचाप बैठे रहते थे सामने गंगा पास में स्वामी जी का कमरा आरती का आयोजन चल रहा था महापुरुष जी का अंतर्मुख भाव और गांधीर्य देखकर मेरे मन में पवित्र आनंद का अनुभव होता था जो दूसरे समय जब ध्यान में भी नहीं मिलता था संध्या आरती का घंटा बजते ही वे मुझे ठाकुर की आरती में सम्मिलित होने के लिए कहते थे एक बार महापुरुष जी की आज्ञा से मैंने दक्षिणेश्वर जाकर डेढ़ दिन बिताए मठ में लौटा तो देखा कि मठ के आंगन में महापुरुष महाराज और एक दाढ़ी वाले वृद्ध सज्जन कुर्सी पर बैठे वार्तालाप कर रहे हैं मैंने महाराज को प्रणाम कर कहा महाराज मैं रामलाल दादा का आशीर्वाद लेकर आया हूँ उन्होंने संकेत से समीपद से सज्जन को प्रणाम करने की आज्ञा दी मैं आनन आनाकानी कर रहा था देखकर उन्होंने कहा अरे बेटा श्री माँ अर्थात मास्टर महाशय को नहीं पहचानते अब मैं मास्टर महाशय को प्रणाम करने बढ़ा किंतु उन्होंने मुझे चरण छूने नहीं दिए श्री माँ बराबर ही साधु ब्रह्मचारी श्री माँ बराबर ही साधु ब्रह्मचारी थे यहाँ तक कि वे अधिकांश भक्तों को चरण छूकर प्रणाम करने नहीं देते थे वे अभिमान शून्यता के अपूर्व उदाहरण थे साल भर बेहलूर मठ में रहने बाद के बाद मठ के अधिकारियों ने मुझ अन्य किसी शाखा केंद्र में भेजने का प्रबंध किया वृंदावन आश्रम से गिरजानंदन स्वामी के आने पर उनके साथ मेरे वृंदावन जाने की बात तय हुई किंतु मुझे महापुरुष जी को छोड़कर अन्यत्र जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी मन बहुत ही विषन्न हो गया किंतु प्रकट करके किसी को कुछ कहना सका नया आया हूँ कहने का साहस भी नहीं हुआ जिस दिन वृंदावन जाने की बात थी उस दिन मुझे विशेष रूप से श्री श्री ठाकुर और महापुरुष महाराज का प्रसाद दिया गया मैं भी प्रसाद पाकर जाने के लिए तैयार हो गया नीचे के बरामदे में एक बेंच पर मैं बैठा था इसी बे स्वामी गिरिजानंद जी और स्वामी ओंकारानंद जी आकर मेरे पास बैठ गए और बातचीत करने लगे इतने में ऊपर से महापुरुष ने अनंग महाराज को बुला भेजा वापस आकर उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारी विपत्ति टल गई वृंदाबन ही आना पड़ेगा क्योंकि महापुरुष वैसा नहीं चाहते क्या तुमने उनसे वृंदाबन जाने के बारे में कुछ कहा था मैंने उत्तर दिया मैंने कुछ भी तो नहीं कहा था अनंग महाराज महापुरुष महाराज ने कहा था बाबा जी अभी बच्चा है अब वह मठ में ही रहेगा कहीं उसे भेजने की आवश्यकता नहीं है मैं उनकी इस अयाचित करुणा की बात सोचकर आनंद से अधीर हो गया मेरी समझ में आया कि वे अंतर्यामी हैं आश्रितों का मनोभाव समझ सकते हैं और करुणा से उनके अभाव की पूर्ति कर देते हैं कुछ दिनों के बाद एक बार मैं बिना किसी से कुछ कहे बेलूर मठ से कपर्दनहीन अवस्था में पैदल चलकर काशी पहुंचा और विश्वनाथ तथा माँ अनपुर्णा का दर्शन कर महापुरुष को मैंने एक चिट्ठी लिखी चिट्ठी में काशी आने का विवरण तथा कुछ दिन काशी धाम के अनंतर के जाकर तपस्या करने का संकल्प उन्हें जताया उत्तर में महापुरुष जी ने मुझे शिशि के जाने का संकल्प छोड़कर काशी के अद्वित आश्रम में दुर्गा पूजा देखने के पश्चात मठ लौट जाने के लिए लिखा मैं जब काशी पहुंचा उस समय आश्विन मास था उसका था दुर्गा पूजा कार्तिक मास में हुई थी चिट्ठी में उन्होंने यह भी लिखा था कि पूजा के बाद बैलून मठते हुए मार्ग व्यय के रुपये भेजने का प्रबंध करेंगे रुपये मिलने पर रेल द्वारा मठ लौट आना होगा मैंने एक ही दिन पिताजी और महापुरुष जी को दो पत्र लिखे थे पूजा के बाद ही पिताजी के रुपये आए और उन रुपयों से टिकट खरीदकर मैं मठ लौट आया मठ में पहुँचते ही अनंत महाराज मुझे महापुरुष महाराज की खूब धमकी का भय दिखाने लगे किंतु मैं निसंकोच महाराज के कमरे की ओर चला किबाड़ लगे हुए थे मैंने धीरे से खोलकर देखा वे अपनी चौकी पर बैठे हुए हैं और पैर के पास पर बैठे महाराज बातचीत कर रहे हैं मुझे देखते ही क्या बाबा जी कहां से काशी से कहकर प्रणाम करते ही उन्होंने मेरे सिर पर दोनों हाथ रखकर कहा बेटा तुम्हें विवेक से वैराग्य है और शैलेश महाराज से हो गए देखो इतना सा लड़का ठाकुर की कृपा से बिना संबल पैदल चलकर काशी विश्वनाथ दर्शन कर आया है यही तो चाहिए यही तो चाहिए इसी समय शंकर महाराज वहाँ पर महाराज के लिए जलपान लाए महाराज ने उनसे पूछा अच्छा उसे सत्येन्द्र को क्या रुपये भेजे गए थे उन्होंने उत्तर में कहा नहीं महाराज आजकल मैं भेजने की बात थी तब उन्होंने मुझसे पूछा तो तुम कैसे आए मैंने उत्तर में जताया कि पिताजी को पत्र लिखा था उन्होंने रुपये भेज दिए थे यह बात सुनकर वे बहुत गंभीर हो गए फिर बोले देखो बेटा अब से जो कुछ आवश्यक हो मुझसे मांगना मैं अब तुम्हारा माँ बाप सब कुछ हूँ उनके अर्थात घर के लोगों की बातें भूल जाओ अपने ऋषि के जाने का संकल्प अब दबा रखो इस समय मठ में ही रहो मैं कहता हूँ ऋषि के जाना तुम्हारा बाद में होगा ही आज महापुरुष महाराज स्थूल शरीर में नहीं है किंतु उनकी शुभेच्छा आज पूर्ण हो गई है दीर्घकाल से मैं ऋषिकेश उत्तराखंड में रह रहा हूँ और उनकी कृपा से मेरा अंतर भरा हुआ है